महाभारत महाप्रस्थानिक पर्व द्वितीय द्वितय मार्ग में द्रौपदी सहदेव नकुल अर्जुन और भीम भीमसेन का गिरना तथा युधिष्ठिर द्वारा प्रत्येक के गिरने का कारण बताया जाना वै सम्पाच तेता उदयचिस्थिता द्वाद योगयुक्ता हिमवंत महागिरी वै सम्पान जी कहते हैं जन्मे जय मन को संयम में रखकर उत्तर दिशा का आश्रय लेने वाले योगयुक्त पांडवों ने मार्ग में महापर्वत हिमालय का दर्शन किया तम चाप्य तेमंतस्ते दूर उसे भी लांग कर जब वे आगे बढ़े तब उन्हें बालुका समुद्र दिखाई दिया साथ ही उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ महागिरि मेरु का दर्शन किया तम तो गृक्षता शीघ्र सर्वेशर्मिण से भ्रष्टोगा निपपात मही तले सब पांडव योग धर्म में स्थित हो बड़ी शीघ्रता से चल रहे थे उनमें से द्रुपद कुमारी कृष्णा का मन योग से विचलित हो गया अतः वह लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी ताम तो प्रयचिता प्रपिताम दृष्टवा भीमसेनो महाबलः वाच धर्म राजनीम अवेक्ष उसे नीचे गिरी देख महाबली भीमसेन ने धर्मराज से पूछा ना धर्मचरित्राजपुत्र परम तप कारणम किम तद्रोही यष्णापतिताप भी परम तप राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था फिर बताइए कौन सा कारण है जिससे वह नीचे गिर गई पक्षपातो महानस्य विशेषेण पक्षपा तस्य सशेषेण धनंजयी तस्तत् भुक्ते पुरसत्म युधिष्ठिर ने कहा पुरुष प्रवर उसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था आज यह उसी का फल भोग रही है वह सम्पावाच एव मुक्त वेक्षयीना योग भरत सत्तम समाधा मनोधीम धर्मात्मा पुरुष वह जी कहते जन्मे जय ऐसा कहकर उसकी ओर देखे बिना ही भरतभूषण नरश्रेष्ठ बुद्धिमान धर्मात्मा युधि मन को एकाग्र करके आगे बढ़ गए सहदेवस्त तो विद्वान निपपात महितले तलही तम चापी पति दृष्टवा भीमो राजम थोड़ी देर बाद विद्वान सहदेव भी धरती पर गिर पड़े उन्हें भी गिरा देख भीमसेन ने राजा से पूछा योय अस्मासु सर्व शुश्रूषु रणसम माधवती पुत्रकस्मा निपति तो भुवि भैया जो सदा हम लोगों की सेवा किया करता था और जिसमें अहंकार का नाम भी नहीं था यह माद्रीनंदन सहदैव किस दोष के कारण धराशायी हुआ है युधिष्ठिर्वाच आत्मन सज नैसो नो मतक तेन दोषेण पति तस्मा देव देश निपात्मज युधिष्ठि ने कहा यह राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान या बुद्धिमान नहीं समझता था अतः उसी दोष से इसका पतन हुआ है वै सम्पावाच इतुक्त सहदेव सहदेवं तदा भ्रातृ सह कौंते सुनाच इव अयुधिष्ठि वै सम्पान जी कहते हैं ऐसा कहकर सहदेव को भी छोड़कर शेष भाइयों और एक कुत्ते के साथ कुंती कुमार युधिष्ठिर आगे बढ़ गए सहदेवं च कृष्णामपति धृट्वा कृष्ण और पांडव सहदेव को गिरे देख शोक से आर्त हो बंधु प्रेमी ब्रेमीर तस्पत वीर नकुले चारु दर्शन पुनरव तीमो राजब्रवी मनोहर दिखाई देने वाले वीर नकुल के धराशाई होने पर भीम सैन्य पुनः राजा युधिष्ठि से यह प्रश्न किया यो यत्मा भ्राता वचन कारकण आ प्रतिमोहलो के नकुलति भैया संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था तो भी जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं आने दी तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था वह हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों पृथ्वी पर गिरा है इतक्त भीमसेन प्रत्युवाच युधिष्ठि न कुल प्रतिधर्मात्माबुद्धिमता भीमसेन के इस प्रकार पूछने पर समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ धर्मत्म ने नकुल के विषय में इस प्रकार उत्तर दिया दियास्ते कषिदी दर्शनमाहमे मनसी स्थित नकुला पतिस्मा आगछ तम मृकोदर यस्य वीर सौ अवश्यम तुपाश्नते भीमसेन नकुल की दृष्टि सदा ऐसी रही है कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि एकमात्र मैं ही सबसे अधिक रूपवान हूँ इसीलिए नकुल नीचे गिरा है तुम आओ वीर जिसकी जैसी करनी है वह उसका फल अवश्य भोगता है तांस्त प्रतृष्ठ पांडव श्वेतवाहन पपात शोक संतप्त तथी द्रौपदी तथा नकुल और सहदेव तीनों गिरप गये यह देखकर शत्रुवीरो का संहार करने वाले श्वेतवाहन पांडवपुत्र अर्जुन शोक से संतप्त हो स्वयं भी गिर पड़े तस्में तो स्पुरश व्याघ्रे पथित सक्र तेजसी निर्माण जुराधर से भी मुजानम इंद्र के समान पुरुष सिंह अर्जुन जब पृथ्वी पर गिरकर प्राण त्याग करने लगे उस भीम से ने राजा युधिष्ठिर पूछा अथकस्य अथ कस्य विकार पति भुवि भैया महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हों ऐसा मुझे याद नहीं आता फिर यह किस कर्म का फल है जिससे इन्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा युधि ठिर्वाच एक निर्दह शत्रो नित्यर्जुनो ब्रवीत न च तत्कृतवि सूरमाणि तथोपतत युतिष्ठिर बोले अर्जुन को अपनी सूरता का विमान था उन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा किंतु ऐसा किया नहीं इससे आज इन्हें धराशायी होना पड़ा है ओमे ने धनुर्ग्रहण सर्वाचाल तथा चैतन्य तो तथा कर्तव्यम भूत अर्जुन ने संपूर्ण धनुधरो का अपमान भी किया था अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए वह समुक्त प्रस्थित राजा भीमो थ्रवृत भीमो धर्मराजम युधिष्ठिर वह सम्पान कहते राजन यो कहकर राजा युधिष्ठि आगे बढ़ गए इतने ही में भीमसेन भी गिर पड़े गिरने के साथ ही भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर पूछा भो, भो राजन नवेक्षस्व पति तो किम निमित्तम यदि राजन जरा ओर तो देखिए मैं आपका प्रिय गिर पड़ा हूं। यदि जानते हो तो बताइए मेरे इस पतन का क्या कारण है चवता प्राणी चेक्ष तेनाशी पति युधि ने कहा भीमसेन तुम बहुत खाते थे और दूसरो को कुछ भी न समझ कर अपने बल की ढींग हाका करते थे इसी से तुम्हें भी धराशाई होना पड़ा है तम महाबाह जगा नवलोके स्वाप्यको नु यो यस्ते बहुस तो मया यह कहकर महाबाहु युचिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए एक कुत्ता भी बराबर उनका चरण करता रहा जिसके चर्चा मैंने तुमसे अनेक बार की है यदि श्री महाभारती महाप्रस्थान के परमड़ी द्रौपद्याधिपत्नी द्वितीयोध्याय इस प्रकार सी महाभारत महाप्रस्थानिक पर्व में द्रौपदी आदि का पतन विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ